परब्रह्मा परमेश्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त सबके अंदर अंतर्यामी रूप से प्रेरणा दे रहे उन्हीं की कृपा से हम लोग ऐतरीय उपनिषद के जो तीसरा खंड को लेकर विचार कर रहे हैं उस परब्रह्मा परमात्मा ने ये विलक्षण जगत को सृष्टि किया अच्छा परमात्मा ने सृष्टि क्यों किया क्या आवश्यकता थी उनको तो परमात्मा को कोई आवश्यकता नहीं थी सृष्टि करने के लिए प्राणियों का जो कर्म है इस कर्म ने उसको मजबूरी बना दिया तो प्राणियों का कर्म आया कहां से तो इसके समाधान है वो अनादि अनादि से चल रहे सृष्टि तो अनादि से जो सृष्टि चल रहे वो कर्म का संस्कार भी चल रहे वो भी अनादि ही मानना पड़ता ये कर्म है उसको भोगना तो पड़ेगा ही तो यदि भोगना है उसके लिए लोक और लोक में अलग अलग जो वस्तु भी आवश्यकता है इसलिए उस ईश्वर को सृष्टि करनी पड़ी सृष्टि करने के बाद समस्त शरीर और वेष्टि शरीर है दोनों को उन्होंने अवलोकन किया विचार किया विचार करने के बाद सोचा ये शरीर है मेरे बिना तो व्यर्थ हो जाएगा इसलिए मुझे प्रवेश करना है विचार करने के बाद चिंतन करने के बाद अनुसंधान करने के पश्चात उन्होंने प्रवेश किया तो प्रवेश कहां से किया अर्थात हमारा मूर्ध है उस मूर्ध को विधरण करके अर्थात उसको छेदन करके उसके बीच से प्रवेश किया उस रंध्र से प्रवेश होने से ब्रह्म का उसका नाम है ब्रह्म रंध्र पड़ गया मूर्ध में जो छिद्र है उसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी उससे प्रवेश किया तो प्रवेश करने के बाद इन उपाधियों में तादात्म्य कर दिया बस से खेल भी कर दिया अभी तक ब्रह्म स्वरूप था और प्रवेश होते हुए जीव बन गया और जीव बनने के बाद उसके अंदर सात अवस्था आने लग गई अज्ञान से लेकर परमानंद की प्राप्ति तक गए अज्ञान यदि है, है वह आवरण तो आना ही आवरण आने के बाद विक्षेप भी तो उसको हटाने के लिए परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान की भी आवश्यकता पड़े तभी दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होगी तो सात अवस्था माना जाती है तो सातवीं अवस्था में जाके ही उसको आनंद को प्राप्त करता है पहले भी आनंद स्वरूप था किंतु इन उपाधियों के साथ प्रवेश होने से उपाधि के साथ तादात्म्य हो गया अवस्था को प्राप्त किया उस आनंद को भूल गया था पुनः सात अवस्था में जाके उस आनंद को प्राप्त करता है उसके लिए एक दृष्टांत दिया है शास्त्र में बहुत सुंदर जैसा दस व्यक्ति एक साथ मिल गए और विचार किया चलो हम लोगों को कुछ यात्रा करना है करके तो यात्रा में निकल पड़े जाते समय में बीच में एक नदी मिल गई नदी पार हो गए तभी उसके अंदर विचार आ गया संशय आ गया अज्ञान उत्पन्न हो गए अर्थात हम लोग आए थे दस लोग अभी दस है या नहीं ये अज्ञान आ गए सबसे पहले तो उसके बाद उन्होंने विचार किया नहीं नहीं हम दस आए थे नदी तो पार किया कोई बाहर तो नहीं गया इसलिए गिनना पड़ेगा तो इसलिए लाइन में खड़े करवा दिया और एक गिन रहा था एक दो तीन चार पांच छह नौ तक गिना अपने को भूल गया कभी होता भी ऐसा जैसे कोई माता जी कुछ बनाती है अपने परिवार में जितने सब हिस्सा निकालती है अपना भूल ही जाती कभी तो उसके बाद उन्होंने सोचा रे हम तो दस लोग आ गए थे दस में एक तो मर गया अज्ञान के बाद आवरण आ गया उसके बाद चिल्लाने लग गए जोर जोर अरे दसवा हाई ने दसवा मर गया इतना जोर से चिल्लाने लग गए विक्षेप उत्पन्न हो गया उसी मार्ग में एक विद्वान जा रहे थे उन्होंने देखा ये तो क्या कर रहे चिल्ला रहे जोर जोर से रो रहे उनसे पूछा क्या हुआ उनने कहा महाराज हम लोग दस लोग आ गए थे एक तो मर गया उस महापुरुष ने कहा नहीं नहीं दसवा मरा नहीं दसवा है घबराओ मत ए व परोक्ष ज्ञान उतने में वो संतुष्ट हो गए क्योंकि महाराज बता रहे दसवा हाय करके विश्वास किया उसके बाद कहा आप क्रमश रहिए पुनः गिनी तो एक गिन रहता एक दो तीन चार नौ तभी कहरे अरे दसव तो तु हो अपने को क्यों भूल हो तभी उसको अपरोक्ष ज्ञान अरे दसवा मई हूं अहम अश्मी दशमो अहम अश्मी देखिए वहां महापुरुष ने बताया दशमा तुम दसवा हो और उसको अनुभव हो रहे मैं ही दसवा हो अभी तक रो रहे थे दुखी हो रहे थे आत्यंतिक दुख निवृत्त हो गए वो लोगों को और नाचने लग गए परमानंद में गए अरे दसवा है करके वैसे ही यहां परोक्ष ज्ञान में आचार्य उपदेश करते हैं तत्वमशी अभी तक परमात्मा को ढूंढ रहता है ये जीव कहां है कहां मिलेगा करके उसके बाद अहम अश्मी अपरोक्षित ज्ञान होता है तो अपरोक्षित ज्ञान होने के बाद जितना भी जो दुख था अभी रो रहा था मर मिट रहा था सब निवृत्त हो जाता है और अपना आनंद स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं ये प्रवेश होने से सारी व्यवस्था बिगड़ गई। तो इसलिए जो प्रवेश हो गया वो इसलिए यहां बता रहे स एतमेवीमा नाम विधारिया एक द्वारा प्राप्त था इस सीमा से वो प्रवेश किया स ऐसा विद्रुति जिस द्वार से जिस मार्ग से प्रवेश किया मुर्दा को छेद करके वहां से प्रवेश किया था इसलिए उसका नाम पड़ा विद्रुति विद्युति कहते हैं विधरण छेद करना तो उस मार्ग का नाम छेद करने से उसको विद्युति कहा दिया तो विद्रजी नाम का जो द्वार है तदेतद नांदनम और वो जो द्वार प्रसिद्ध हो गया वो नांन है अरे नांदन क्या होता है ये वैदिक प्रयोग है आनंद आनंदप्रद है छांदस प्रयोग किया है अन्यथा नांन बोल तो आनंद का अभाव हो जाएगा किन्तु यहां वैदिक प्रयोग है नांदन मतलब वहां अत्यधिक आनंद प्रदेने वाला है आनंद ही आनंद है आनंद को प्रदान करने वाला द्वार होने से उसको नानदनम कहा दे तो जो आनंद प्रदान करने वाला क्यों है भगवान भाष्यकार जी ने बता दिया इसी मार्ग से परब्रह्म में जाकर उपासक आनंद को प्राप्त करते तो आनंद को प्राप्त करने का मार्ग होने से उसको नांन कहा दिया उस परब्रह्म को प्राप्त कौन करते हैं उपासक करते हैं ज्ञानी तो उस मार्ग से नहीं जाता है ज्ञानी के लिए कोई गति नहीं मानी है अगति है उनकी कोई गति नहीं जाने की क्योंकि शास्त्र में तीन ही मार्गों का निरूपण किया है चौथा मार्ग है नहीं ऐसा तो कहाते ज्ञान मार्ग करके कहाते तो है महात्मा लोग भी कहाते ज्ञान मार्ग है पता नहीं ज्ञान मार्ग कहा ले जाता है बोल तो देते ज्ञान मार्ग करके किंतु ज्ञान कोई मार्ग नहीं है मार्ग मतलब गमन करने का साधन है तो जाने का साधन है आपको जिसे आप जाते हैं वो मार्ग है उस मार्ग से यदि जा रहे कोई गंतव्य की ओर आप जाएंगे जान कहा आपको ले नहीं जाते जहां है वही आपको पहचान करवाता है तो मार्ग कैसा बनेगा वो जो वस्तु जहां है वही उसके यथार्थता का बोध करवाना वही ज्ञान है वो मार्ग नहीं बनता है तो कहने के लिए मार्ग कहा दिया तो मार्ग तो शास्त्र में तीन ही बता दिया है एक है जो कर्मी है कर्म करने वाले कर्मी कहते हैं जो कर्म कांड में प्रवृत्त देखिए वहां कर्म कहने से भी आपके मन में ये आते हैं कौन सा कर्म है कर्म भी दो है सकाम एवं निष्कामश सकाम कर्म और निष्काम कर्म अच्छा सकाम कर्म का मतलब है फल उद्देशेणा क्रियमाण कर्म हाँ, हाँ। फल को उद्देश्य रख के जो कर्म करता है वो सकाम कर्म और फल के उद्देश्य के बिना आसक्ति के बिना केवल कर्तव्य दृष्टि से करते हैं वो निष्काम कर्म इसलिए जो कर्म मार्ग बताया वो सकामी कर्म के लिए निष्काम के लिए नहीं जो सकाम कर्म कर रहे यज्ञ है यागा उसके लिए वहां दक्षिणायन मार्ग माना है वो तो दक्षिणायन मार्ग के द्वारा वो तो स्वर्गलोक को जाता है। एक मार्ग हो गया उसको दक्षिणायन भी कहा जाता है और धूम मार्ग भी कहा गया है पित्रयान भी कहा गया है और इस मार्ग से जो है सकाम कर्म करने वाला वो व्यक्ति जाता है स्वर्ग आदि को एक मार्ग हो गया आपका दूसरे एक मार्ग है उपासक के लिए जो उपासक है वो उत्तरायण मार्ग के द्वारा ब्रह्मलोक को जाता है और उसको अर्चिरादि मार्ग भी कहा दिया है देवयान भी कहा दिया है और जो उपासक है उत्तरायण मार्ग के द्वारा वो ब्रह्मरंद्र के द्वारा जाता है इसलिए उनका वो आनंद का हेतु होने से उसको नंदना कहा दिया तो दो हो गया कर्मी और उपासकों के लिए तीसरा व्यक्ति कर्म भी नहीं कर रहे उपासना भी नहीं कर रहे बात खा रहे पी रहे मस्त रह रहे पता नहीं वो मस्त रहा रहे ये भी पता नहीं कहने के लिए बोलते मस्त रह रहे करके वो तो तीसरा व्यक्ति है उसके लिए जायस्व्रियस्व बार बार ये कीड़े मकोड़े बनकर जन्म ले रहे मर रहे जन्म ले रहे मर रहे ये तीसरा मार्ग है ज्ञानी के लिए कोई मार्ग नहीं तो ज्ञान मार्ग कैसा कहा ज्ञान कोई मार्ग नहीं है ज्ञान का मतलब मैंने अभी बताया जो वस्तु जैसा है वो आपको यथार्थ परिचय करवा करके वहीं खड़ा करना यही ज्ञान है वो मार्ग नहीं होता है इसलिए ज्ञान की कोई गति नहीं होती ब्रह्मसूत्र में विचार किया गति उनकी होती है जिसका उत्क्रमण होता है उत्क्रमण उसी का ही होता है उसमें कोई ना कोई प्रयोजन हो प्रयोजन हो तभी उत्क्रमण होता है उत्क्रमण का मतलब निकालना, जैसा मान लीजिए आप कमरे में बैठे हैं कमरे से बाहर उत्क्रमण करते हैं वहां से क्यों कोई ना कोई प्रयोजन हो और कुछ ना हो तो घूमने का ही प्रयोजन हो मैं भ्रमण करने जा रहा हूं प्रयोजन तो वो भी हो गया तो प्रयोजन होने से कमरे से उत्क्रमण किया, वहां से उठ गए उसके बाद गति हो गई आपके अंदर गति होने के बाद वहां जाने के बाद वहां तक रुकेंगे नहीं वापस भी आते तो प्रयोजन के द्वारा उत्क्रमण उत्क्रमण के बाद गति गति के बाद अगति वापस आना तो वैसे ही यहां देखिए कर्मी है और उपासक उनका उत्क्रमण होता है कर्मी उत्क्रमण इसलिए करता है उसका प्रयोजन है स्वर्ग में जाना है पितृलोक में जाना है ये प्रयोजन हो गया इसलिए शरीर रूप घर से उत्क्रमण करता है और शरीर रूप घर से निकलने के बाद यहां से गमन करता है दक्षिणायन मार्ग के द्वारा और गमन के बाद वहां पहुंचने के बाद भोग भोगने के बाद क्षीणे पुण्य मर्त्योक वापस आ जाता है उपासक भी वैसा ही प्रयोजन है उसका ब्रह्मा लोक तो रूप प्रयोजन के लिए यहां से उत्क्रमण करता है और उत्तरायण मार्ग के द्वारा वहां जाता है हाँ इसमें थोड़ा अंतर है ब्रह्मलोक में गए वे सभी वापस नहीं आते हैं कुछ लोग आते हैं कुछ लोग नहीं भी आते जैशक्कल ही संकेत किया था जो पंचाग्नि उपासक पांच अग्नि बताया था जो लोक पर्जन्य अग्नि पृथ्वीरूप अग्नि तीसरी पुरुष है और योषाग्नि इनमें अग्नि दृष्टि करके उपासना किया ये तो जीव जा रहे और आ रहे उनमें अग्नि दृष्टि करके यदि आप उपासना करते हो उसी का नाम है पंचाग्नि उपासना एक तो पंचाग्नि ताप भी तपते हैं बड़े वैसा था। तो पंचाग्नि उपासक है वो भी ब्रह्मलोक में जाते हैं किंतु वापस आते हैं। और उपासक है ये ब्रह्मलोक से वापस नहीं आते तो कहने का मतलब है तीन मार्ग हो गया दक्षिणायन उत्तरायण और जायस्वा मृयस्वा अब यहां श्रुति बता रहे उस प्रसिद्ध मार्ग का नाम नंदना कहा लिया नंदन का मतलब है उपासक उस मार्ग के द्वारा जाकर आनंदित हो जाता है अत्यधिक आनंद को प्राप्त करता है इसलिए उसको नांदना नाम रख दिया किंतु उपासना करना भी सरल नहीं है उस आनंद मार्ग के द्वारा जाना भी कठिन है सरल नहीं है क्योंकि परमात्मा ही प्रवेश किया जीव तो बन गया यद्यपि दोनों एक ही है किंतु इन विषयों ने ऐसा घेरव डाल दिया उसको प्रवेश करने पर जैसा अभिमन्यु चक्रविव्य में प्रवेश हो गया इतना वीर है समर्थ है वो अधिरति माना है उनको महारति भी नहीं है अधिरति माना है अर्थात जो दशरथ से भी श्रेष्ठ होता है रतियों से भी महारति माना है अनेक महारथियों के साथ अकेला जो लड़ सकता है वो अधिरति माना जाता है ऐसा अधिरति होने पर भी उस चक्रव्यूह के अंदर फंस गया वैसे ही जीव है ब्रह्म स्वरूप होने पर भी इसके अंदर आने से यहां षुओं से घेराव डाल दिया छह रिपु है छह शत्रु है हमारे अंदर चारों तरफ से घेराव डाल दिया घेराव डालने के बाद कि जीव का जो यथार्थ स्वरूप है सतचित आनंद स्वरूप है उसको भूलवाई दिया उसको ऐसा भूल गया ऐसा भूल गया उनके साथ मित्रता बना दिया है तो शत्रु है वो इन शत्रुओं के साथ मित्रता बना दी। थोड़ा सा विचार कर दीदी शत्रु को आपने मित्र बना दिया क्या आपको यथार्थ स्वरूप पहचानने वो देंगे नहीं दे सकता है जैसा जैसा साधक अपना यथार्थ रूप पहचानने के लिए आगे जाएंगे वो आपको व्यवधान करेंगे इसलिए पहले उनको मित्रता से हटाकर शत्रु बुद्धि से देखो ये मेरे मित्र नहीं है मेरे शत्रु है ये पहले बुद्धि होनी चाहिए साधक को ये बुद्धि यदि नहीं आए तभी उनको हटाने का चेष्टा भी नहीं करेंगे देखिए किसी को हटाने की चेष्टा हम तब कर सकते हैं मेरा शत्रु है मुझे हानि पहुंचाने वाला मेरा अनर्थ का कारण ये ज्ञान यदि ना हो हम उसको नहीं हटाएंगे हटाना दूर बात है हटाने के लिए प्रयत्न भी नहीं करेंगे भले उसके अंदर ये विवेक आना चाहिए ये मेरा मित्र है हित करने वाले हैं अथवा अहित करने वाले तो एक सीढ़ी में अब तो पार हो गया था मेरे मित्र नहीं है ये निश्चय बोलने से नहीं होगा निश्चय होना चाहिए बोलते तो सब लोग ये तो वही करीवाणी से ऊपर ऊपर निकलता है वहां से काम नहीं होता है अंतस्त होकर अंदर हृदय से भी आपको विचार आ गया ये मेरे शत्रु है इन शत्रुओं ने घेराव डाल के मुझे अपना स्वरूप पहचानने नहीं दे रहे इनसे लड़ना भी पड़ेगा आपको क्योंकि पहले मित्र बना दिया देखिए शत्रु यदि पहले से समझे तो कोई खतरनाक नहीं किंतु पहले मित्र तो बना दिया अभी मित्र बनाने के बाद उसको शत्रु बनाना कठिन हो जाता है संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि शत्रु मान के यदि पहले समत तो आप सजग रहते उनको मित्र मान लिया उनको छूट भी दे दिया तो आपके ऊपर हावी हो गए अपना वर्चस्व है आपका स्वरूप है आपका आनंद को सारा उन्होंने नष्ट कर दिया जब भी इस जीव के अंदर विवेक आने लग गए तब तक सारे हावी हो गए उसके ऊपर इसलिए उनको साधना करना पड़ती है जैसा देखिए रोग आता है शरीर में रोग आने से दवा देते हैं अथवा इंजेक्शन देते डॉक्टर काय के लिए हमारे जो खून में जो है रोगाणु से लड़ने वाले वो कमजोर हो गए उनका प्रतिरोधक सामर्थ्य हमारे कम हो गए इसलिए बढ़ाने के लिए उसको दबा देना पड़ता है और यदि पहले आप सजग हो गए रोग आते हुए वो अपने आप अप उसको निवृत्त हटा देंगे वैसे ही ये शत्रु रूप से पहले प्रवेश हो गए थे मित्र बना दिया सजग नहीं हो गए ऐसा हावी हो गए ऐसा हावी हो गए इसलिए आपको कठिन से कठिन दवा खाना पड़ेगी सामान्य नहीं ये दवा कोई अलग नहीं साधना रूप दवा उनको जीतने के लिए उनको परास्त करने के लिए इसलिए वहां भगवान भाष्यकार्य को कहना पड़ा कामक्रोधश्च लोभश्चा मदोमोहश्च मत्स न जिता षड़ी में ये नहा तस् शांतिर्न शांति का मतलब है परमात्मा ही शांति स्वरूप है और कोई शांति नहीं है बाकी सब अशांति है अशांति को ही हम कुछ समय तक शांति मान के हैं किसी से पूछे अभी कैसे अभी तो मैं बिल्कुल शांत हो गया अरे यदि आप शांति यदि हो गया दोबारा अशांत क्यों हो सकते हो एक बार शांत होने के बाद व्यक्ति अशांत नहीं हो सकता तो इसका मतलब जो शांत हो गया वो अशांत को ही शांत मान करके शांतम ब्रह्म शांत है ब्रह्म को माना जाता है जिनमें कोई वृत्ति नहीं है कोई तरंग नहीं है कोई उतल पुतल नहीं है बिल्कुल शांत है वो केवल परमात्मा है तो इसलिए हम बता रहे हैं काम क्रोधश्चल वो ये शत्रु है सबसे पहले वहां काम बता दिया काम किसको कहाते इष्ट विषया अभिलाष अर्थात जो इष्ट विषय है आपकी दो प्रकार का वस्तु होते इष्ट और अनिष्ट अनुकूल पदार्थ है वो इष्ट होता है और प्रतिकूल पदार्थ है अनिष्ट मानते तो अनुकूल पदार्थ में एक इष्टत्व बुद्धि होती है अर्थात ये वस्तु मुझे अनुकूल है इससे मैं कुछ प्राप्त कर सकता हूं इसलिए जो इष्ट पदार्थ है उसके प्रत्येक एक अभिलाष अर्थात चाहत इच्छा तो इष्ट पदार्थ की जो अभिलाष है चाहत है, उसी का नाम है काम कहते हैं, उसको ही कामना कहते हैं। अथवा दूसरा भी अर्थ किया है प्राप्त वस्तु के उपभोग की इच्छा वस्तु तो आपको प्राप्त हो गई तो प्राप्त वस्तु की उपभोग करने की इच्छा है वो भी कामना माना है इसलिए जो कामना है इसको शत्रु माना है अब थोड़ा विचार कर दीजिए कामना शत्रु है सारी कामना शत्रु है क्या अड़वा कुछ कामना ही शत्रु बनेंगे क्योंकि कामना यदि शत्रु है आप सत्संग की कामना कर रहे भजन करने की कामना कर रहे साधना करने की कामना कर रहे मुक्त होने की कामना कर रहे ये भी कामना है तो कैसा कहा शास्त्र में कामना बंधन के ही कारण है इसका मतलब कामना उसको कहते हैं जो कामना पुनर्जन्म के कारण बनेंगे वही कामना है और जो पुनर्जन्म का कारण नहीं बनते वो कामना कहने मात्र के लिए है वास्तव में नहीं है तो इसलिए वो जो कामना है आपको प्रतिबंधक नहीं करते हैं जैसा मान लीजिए व्यवधान होना मात्र ही प्रतिबंधक नहीं होता है व्यवधान तो आ जाता है इसको आप प्रतिबंधक नहीं कह सकते जैसा पुस्तक और हमारे नेत्र के बीच में ये जो व्यवधान आ गया चश्मा व्यवधान है किंतु प्रतिबंधक कहां किया आपको सहायक के उसने। पुस्तक और आंख के बीच में हाथ में हाथ व्यवधान रख दिया इसने प्रतिबंध किया तो इसलिए व्यवधान होना मात्र ही प्रतिबंधक नहीं माना जाता है इसलिए देखा जाता है कौन सा व्यवधान प्रतिबंधक है कौन सा व्यवधान प्रतिबंधक नहीं है करके वैसे ही कामना मात्र ही प्रतिबंधक नहीं है ये विचार करना कौन सी कामना प्रतिबंधक है कौन सी कामना प्रतिबंधक नहीं है इसलिए सत परमात्मा संबंधी यावत कामना ये प्रतिबंधक को हटाने वाली है इसलिए इसको कामना नहीं कहा जाता है वास्तव में कामना उसको कहते हैं दृश्य पदार्द को लेकर प्राप्त करने की इच्छा अच्छा परमात्मा की यदि कामना कर रहे हैं आप कहने के लिए कामना वस्तु तो आपके पास पहले ही है उसकी क्या कामना करेंगे इच्छा उसी की, की जाती है आपके पास कोई वस्तु नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। क्या परमात्मा आपका स्वरूप आपके पास नहीं है क्या वो यदि नहीं होता तो कुछ भी नहीं रहेगा यदि है उसकी इच्छा कैसे होंगी कामना कैसी कामना ही नहीं बनती तो साधना की कामना क्यों हो रही मुक्ति की कामना क्यों हो रही होने पर भी हम लोग उसको भूल गए वस्तु है हमारे पास किंतु हम भूल गए उस स्वरूप को इसलिए वहां कामना का आरोप किया कामना नहीं है उसमें कामना वही होती है दृश्य पदार्थ को लेकर आपके पास नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है वस्तु जो है उसके प्रति इच्छा नहीं होती इसलिए जो आत्मा है हमारा स्वरूप रहने पर भी हम भूल गए इसलिए हम सोच रहे हमारे पास नहीं है आनंद हमारे पास है किंतु तो आनंद नहीं है सच्चिदानंद परमात्मा हमारे पास नहीं ऊपर बैठा है कहां सात्वय आसमान में इसलिए प्राप्त करने की इच्छा कर रहे भूल गए इसलिए वास्तव में इसमें कामना नहीं कहा सकते कामना मतलब अनात्मा को लेकर होती क्योंकि अनात्मा का धर्म है वो अनात्मा को ही विषय करेगा आत्मा को विषय कैसा करेगा तो कहने के लिए कहते हैं आत्म कामना साधना की कामना भजन की कामना करके तो इसलिए इष्ट विषय अभिलाष है उसको कामना कहते हैं अच्छा उस कामना को जीतने का उपाय क्या है क्योंकि शत्रु बनकर अंदर बैठा है उस मणि को लाने के लिए आप जा रहे हैं ब्रह्म मणि उसको ब्रह्मरूप मणि बता दिया है उस ब्रह्मरूप मणि के आसपास इर्द गिर्द छह बैठे है शत्रु आपको जाने प्रवेश नहीं करेंगे आपके ऊपर आक्रमण करेंगे इसलिए एक एक शत्रुओं को आप नष्ट करते हुए वहां पहुंच सकते हैं ठीक है कामना रूप शत्रु को आप कैसा नष्ट करेंगे तो उसले वहां बता दिया दमश निसंकल्च काम शिथि ब्रह्मचर्य वस्तुचारेण दोहे तो शास्त्रकारों ने दमश दम का मलभे मतलब बाह्य इंद्रिया निग्रह बहुत लोग कहते दमन करो अर्थात इंद्रियों को नष्ट करो शास्त्र कभी भी संम्मत नहीं दे रहे इंद्रियों को तो नष्ट करने से काम नहीं होगा आपका तो दमशा मतलब बाह्य इंद्रिया निग्राह तो वहां भी आपको परिष्कार करना पड़ेगा बाह्य इंद्रिया बिल्कुल निगराह करने से काम के चलेगा जितना अवश्यम होता है ठीक है भाइय इंद्र अपने बिल्कुल निग्रह किया सत्संग सुनेंगे कहां से कान को तो बंद किया उसमें रू ही दिया अपने, क्योंकि भाइय इंद्र को निग्रह ही करना है आंख में पट्टी बांध दिया जैसा गांधारी जैसा शास्त्र को देखेंगे कहां से इसलिए स्व कल्याण अतिरिक्त अपने जो उद्वार है कल्याण से अतिरिक्त विषयों में इंद्रियों के प्रवृत्त नहीं करवाना बस यही दम का लक्षण है नहीं तो मोटे तरफ से बोलते हैं बाह्य इंद्रिय निग्रह करें केवल बाह्य इंद्रिय निग्रह करने से आपका व्यवहार भी नहीं चलेगा व्यवहार ही नहीं चलेगा तो आप परमात्मा का चिंतन कहां से करेंगे इसलिए वहां कहाना पड़ेगा अपना कल्याण के अनुकूल से अतिरिक्त अन्य विषयों में प्रवृत्त नहीं होना ये बाह इंद्र ने कहा पिछले दमश्य दम के द्वारा निसंकल्प संकल्प से रहित है क्योंकि वहां महाभारत में बता दिया काम तव मूलम जाना एक साधक ललकार रहे काम से तूने तो मुझे अभी तक परेशान किया मैं तो आपका ठिकाना को पहचान लिया देखिए शत्रु का ठिकाना में भी अब आक्रमण कर दीजिए शत्रु किसी काम का नहीं बनता है इसलिए बता रहे काम तब अमूलम जाना मैं तेरा मूल को पहचान गया संकल्पात प्रबवशी तुम संकल्प से उत्पन्न हो रहे हो इसलिए मैं संकल्प को ही समाप्त करेंगे संकल्प ही यदि नहीं उठा आपके अंदर तो कामना कहां से हुआ इसलिए देखिए भगवान ने भी दूसरे अध्याय में बताया अध्याय तो विषयानुपुंसा संगस्तेष उपजाए संगा संजाए थे कामा कामना एक नहीं हुआ ध्याय तो विषयान पूछा विषयों का ध्यान किया अर्थात विषयों का चिंतन किया विषयों का संकल्प किया आपने ध्यान का मतलब ये नहीं समाधि संकल्प बीज रूप से उत्पन्न हो गया ध्यातो विषय संगस्तेष उपजाय थे जैसा जैसा आप चिंतन करते जाएंगे वह संग अधिक हो जाता है संगा जायते काम बस वहां से कामना उत्पन्न हो गई इसलिए यहां बता रहे दमश्च निसंकल्प्च संकल्प रहित काम शिथिली करोति आपकी कामना शिथिल होता नष्ट नहीं होता है शिथिल होता है ब्रह्मचर्य वस्तु विचारेण आदि जो साधन और वस्तु का विचार वस्तु के विषय में मैंने पहले बताया था वस्तु तावत परम ब्रह्मा वस्तु का मतलब ये वस्तु नहीं भगवान वाष्यकार जी ने बता दिया वस्तु तावत परम ब्रह्मा परमात्मा ही वस्तु है बाकी कोई वस्तु नहीं है वस्तु का मतलब है सभी में जो निवास करता है और सभी को निवास करवाता है तो सभी में निवास करने वाला एक ही तत्व होगा पर ब्रह्म सभी को आश्रय देने वाला भी वही एक हो सकता है वही वस्तु है इसलिए भगवान को वासुदेव बता दिया तो इसलिए वस्तु विचारेणा दोहे हेतु दिया एक ब्रह्मचर्य और वस्तु तो विचारेणा निवृत्ति दो हेतुओं के द्वारा आपने शिथिल कर दिया और दो हेतुओं के द्वारा उस कामनाओं को निवृत्ति कर दिया एक शत्रु को आपने नष्ट कर दिया दूसरा शत्रु माना है क्रोधश्च ये क्रोध है तो क्रोध कहते हैं अनिष्ट विषय दर्शन आदि हेतु का मनोविकार। अनिष्ट जो विषय अनिष्ट मतलब प्रतिकूल उस अनिष्ट विषय को दर्शन से आपका मन में एक विकृति उत्पन्न होती है ये सब मन का ही धर्म है क्योंकि मन के द्वारा ही आप उस तत्व को पहचान सकते हैं मन में विकृति आ गई इसलिए उस तत्व को पहचानने नहीं दे रहे हैं इसलिए बोले अनिष्ट विषय दर्शन आदि हेतु का मनोविकारहा वो मन का विकार है अथवा किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो गई आप और इच्छा में कोई व्यवधान आ गया व्याघात हो गया देखिए पहले आपके अंदर कामना उत्पन्न हो गई ये वस्तु मुझे चाहिए इसको मुझे प्राप्त करना है बीच में किसने व्यवधान डाल दिया वो जो कामना है आपके क्रोध में परिणत हो गई अभी तक हमारे अंतकरण में कामाकार वृत्ति थी इच्छाकार वृत्ति थी इच्छा का विघात होने से उसका दूसरा रूप धारण किया इसलिए वहां भगवान को कहा ना पड़ा ध्यात तो विषयानुपुंसा संगस्ते सुपजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधोव्यो कामना से ही क्रोध उत्पन्न होता है तो ऐसा जो क्रोध है वो क्रोध भी अनिष्ट का कारण माना जाता है <coughs> उसको कैसा अनष्ट करेंगे तो वहां बताया दया अहिंसया क्षमया व क्रोधश निवृत्ति क्रोध निवृत्ति के लिए वहां उपाय बता दिया दया दया बुद्धि यदि आ गई आपके अंदर <coughs> जब दया किसको कहते हैं, किस चिड़िया की नाम बोलते दया करो परमात्मा दयालु है तो दया कहते हैं दुखितेशु भूतेषु अनुकंपा दुखित तो जो प्राणी है अत्यंत दुखी है उन प्राणियों के प्रति एक अंतकरण में एक अनुकंपा उत्पन्न होती है अर्थात ही दुखी है इसको किसी ना किसी प्रकार से कुछ सहायता करके ऊपर उठावे उसके अंदर एक कारुण्यता उत्पन्न होती उसी का नाम है दया तो जहां दया बुद्धि आ गई आपका क्रोध वहां शांत हो जाएगा क्योंकि अंतकरण में एक समय में एक ही वृत्ति बन सकती है दो वृत्ति नहीं बन सकती यदि दयाकार वृत्ति आ गई उस समय क्रोधाकार वृत्ति नहीं बनेंगी और क्रोधाकार वृत्ति है उस समय दयाकार नहीं होगी इसलिए क्रोध को निरोध करने के लिए ये दया कारण माना है और अहिंसा ये अहिंस के द्वारा भी आप क्रोध को शमन कर सकते हैं अहिंसा का मतलब है किसी जीव को किसी प्राणी को कायिक वाचिक मानसिक दुख ना पहुंचावे केवल किसी के हत्या करना मात्र हिंसा नहीं हिंसा वाणी से भी करते हैं शरीर से भी करते हैं मन से भी करते हैं किसी से भी किसी प्राणी को अहित ना हो इसी का नाम है अहिंसा हिंसा भी अलग अलग माना है शास्त्र में योग सूत्र में एक तो हिंसा हम स्वयं करते हैं उस हिंसा को मतलब कृत हिंसा बोलते हैं कभी कभी हम नहीं करते हैं दूसरे के द्वारा करवाते हैं स्वयं नहीं कर रहे दूसरे को बता रहे तुम उसको ऐसा ऐसा करो तुझे मुझको देंगे ये कारिता हिंसा है एक करता भी नहीं है करवाता भी नहीं है अनुमोदन कर रहे अनुमोदित माना जाता है तूने तो ठीक किया बढ़िया किया उसको वही दंड मिलना चाहिए, तो कृत कारित अनुमोदित माना है तीन प्रकार की और इसमें भी हिंसा में भी, भी देखिए कृत में भी भेद किया है मृदु मध्यमा तीवरा भेद किया है एक मृदु है देशा मान दीजिए अपने मच्छर को मार दिया हिंसा तो हो गई वो मृद हो गई अथवा ने किसी प्राणी को मारा कुत्ता बिल्ली को मध्यम हो गया तीव्र हो गया अपने कोई खास व्यक्ति है अथवा पूजनय व्यक्त हुए तीव्र हिंसा हो गई दंड भी दे के ऐसे ही अब इन्हें मच्छर को मार दीजिए अब जाइए मैंने हिंसा किया मुझे दंड दीजिए क्या पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएंगे क्या हिंसक तो है ही आप कुत्ता कोई मारेंगे तो पड़ोसी कोई कंप्लीट कर दिया कुछ समय के लिए जाना पड़ेगा बाद में भी छूट जाएंगे अथवा किसी व्यक्ति को इन्हें मार दिया आपको जेल में पड़ना पड़ेगा इसलिए कृत में भी भेद है मृदो मध्यमा करके आगे का विचार हम लोग कल करेंगे ओम पूर्ण मदहा पूर्ण मिदम पूर्णश पौर्णमाधा पूर्णमे वशिष्य ओं शांति शांति शांति